भारतीय दर्शन न्याय दर्शन प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए त्वक इंद्रिय के साथ मन का सहयोग सदैव रहना आवश्यक है इस सहयोग के बिना ज्ञान उत्पन्न नहीं होता अतएव पूरी तत्व में जब सुषुप्ति दशा में मन प्रवेश करता है तब वहाँ ज्ञान नहीं होता क्योंकि वहाँ त्वेंद्रीय नहीं है ऊपर बाह्यन्द्रियों के द्वारा सन्निकर्षों का विचार किया गया है इसी प्रकार अंतरिंद्रिय मन के द्वारा भी सुख दुख आदि का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है वहाँ भी ये ही संबंध होते हैं सुख दुख आदि आत्मा के गुण हैं अर्थात ये गुण सब आत्मा में समवाय संबंध से हैं अतव मन का आत्मा के साथ संयोग आत्मा के गुणों के साथ संयुक्त समवाय उन गुणों में रहने वाली जातियों के साथ संयुक्त संवेद समवाय तथा आत्मा में सुखाभाव आदि का विशेषण विशेष भाव सन्निकर्ष के द्वारा प्रत्यक्ष ज्ञान होता है अभी तक जिस प्रत्यक्ष प्रमाण का विचार किया गया है वह लौकिक सन्निकर्षों से उत्पन्न प्रत्यक्ष ज्ञान के संबंध में है इनके अतिरिक्त विशेष ज्ञान के लिए तर्कशास्त्र में कुछ अलौकिक सन्निकर्षों का भी विचार किया गया है उनका भी परिचय यहाँ देना अनुपयुक्त न होगा रसोई घर में धुआँ के साथ आग देखी जाती है अन्यत्र भी अनेक स्थानों में धुआं के साथ आग देखी जाती है इस प्रकार अनेक स्थानों में धूम को आग के साथ देखकर तार्किक एक नियम बना लेते हैं कि जहां धूम है वहां आग है यहां प्रश्न है कि जहां जहां धूम को आग के साथ देखा वहां तो सर्वत्र चक्षुओ और धूम का सहयोग संबंध है अतएव उन स्थानों में धूम का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है और उसी से आग का भी ज्ञान होता है परंतु भूत भविष्यत एवं अप्रत्यक्षी भूत वर्तमान धूमों के साथ तो चक्षु का संयोग नहीं होता फिर सभी धूमों के साथ आग के होने की निश्चित व्याप्ति किस प्रकार स्थिर हो सकती है अर्थात सभी धूमों के साथ चक्षु का संबंध न होने पर सभी धूमों का प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं हो सकता इसके उत्तर में यह कहना है कि प्रथम बार जब एक धुआं का प्रत्यक्ष ज्ञान संयोग संबंध से हुआ उस ज्ञान में धुआं विशेष्य है और धुआं में रहने वाला सामान्य या जाति अर्थात धूमत्व प्रकार या विशेषण है यहाँ यह ध्यान में रखना है कि जिस समय आँख के साथ धुआं का संयोग संबंध हुआ उसी समय धूमत्व के साथ भी आँख का संयुक्त संवाय संबंध हुआ और धूमत्व का प्रत्यक्ष ज्ञान भी हुआ यह धूमत्व जाति नृत्य है और भूत भविष्य सभी धूमों में विद्यमान है इस धूमत्व जाति से धूम कभी भी अलग नहीं हो सकता अतएव रसोई घर के धूम तथा धूमत्व को आँख से देखकर सभी अविद्यमान धूमों का प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाता है यह ज्ञान धूमत्व सामान्य के साथ चक्षु का संबंध होने से होता है अतएव इस संबंध को सामान्य लक्षणा प्रत्याशत संबंध कहते हैं दूसरा अलौकिक सन्निकर्ष है ज्ञान लक्षणा प्रत्याशक्ति लोक में श्रीखंड चंदन को देखकर श्रीखंड चंदन में बहुत सुगंधि है ऐसा ज्ञान होता है यह ज्ञान चक्षु चक्षुर्री के साथ श्रीखंड चंदन के सहयोग से होता है किंतु सुगंधि का ज्ञान किस प्रकार हुआ यह शंका मन में उत्पन्न होती है चंदन दूर है वहाँ से उसकी सुगंधि घ्राण तक नहीं पहुँच सकती अतएव यह घ्राणज प्रत्यक्ष नहीं कहा जा सकता इसके समाधान में कहा जाता है कि श्रीखंड चंदन का ज्ञान तो हमें चक्षु और श्रीखंड चंदन के संयोग से होता है और यह चंदन है इस ज्ञान के कारण ही हमें चंदन की सुगंध का भी ज्ञान हो जाता है अर्थात चंदन के ज्ञान से सुगंध का भी ज्ञान हो जाता है यही ज्ञान लक्षणा प्रत्याशक्ति है परंतु सुगंध का ज्ञान तो सामान्य लक्षणा से भी हो जाता है किंतु सुगंधत्व का ज्ञान सामान्य लक्षणा से नहीं होता क्योंकि सुगंध के साथ चक्षु का सन्निकर्ष नहीं होता सुगंध में रहने वाले सामान्य का ज्ञान ज्ञान लक्षणा प्रत्यासत्ति से होता है अतएव जहां सामान्य लक्षणा से ज्ञान न हो वहां ज्ञान लक्षणा प्रत्यासक्ति को स्वीकार करना आवश्यक है